जो त से जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो हमने एक बात कही के सभी श्रोताओं को नमस्कार अभी आज आपने शुरुआत वाला गाना सुना किस फिल्म का गाना है ये हाँ हाँ नहीं नहीं फोन में देखने की जरूरत नहीं है और इसको ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि यह गाना शायद मेरी उम्र के अधिकांश लोगों ने अपने बचपन में कभी ना कभी सुना होगा हा गाना किस फिल्म का है यह तो डेफिनेटली याद होना बड़ा मुश्किल काम है मुझे भी नहीं याद है मगर हाँ फोन में जाकर ढूंढूंगा गूगल बाबा से पूछूंगा तो गूगल बाबा बता देंगे आज का एपिसोड ही सिर्फ इस बारे में है गूगल सब कुछ जानता है या नहीं जानता है अब साहब मुझसे तो मैंने आपको बताया है ना कि आजकल बच्चों से बहुत बात होती है मेरी हाँ कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं कुछ बच्चों से बातचीत करने में अच्छा लगता है अब अपने उम्र वालों से क्या बात की जाए सबके जुबान पर बस यही रहता है यार समय कट रहा है नहीं भैया मेरे को समय काटना मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया है जमता नहीं है तो शायद मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा है मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि मुझे कुछ नई बातें करने की इच्छा रहती है नई बातें सुनने की इच्छा रहती है तो इसका नतीजा ये होता है कि मैं बहुत से पॉडकास्ट सुना करता हूं और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट ढूंढ निकाला था रिया रियाज रेट्रो और साहब आपको सच बताता हूं गाना कॉम पे वो पॉडकास्ट हुआ करता था रियाज रेट्रो और शायद छे सात साल चला है वो बहुत ही बढ़िया गाने और हमारी रिया बहन बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन करती थी म्यूजिक गाने के बारे में बातें बातें करती थी और उनकी से समय समय कटता था था बढ़िया मतलब आपको लगता था कि इस एक घंटे का समय जो मैंने उनके पॉडकास्ट को सुनने में लगाया उसमें मुझे कुछ ज्ञान मिला है तो साहब खैर चलिए हम तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करते थे हाँ तो बात यह थी कि क्या गूगल बाबा सब कुछ जानते हैं तो जैसा कि बताया मैंने आपको कि हम मैं बच्चों से बात करने में मुझे मजा आता है तो कभी कभार होता यह था कि बच्चे कुछ सवाल पूछते थे और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता था मगर मेरे जवाब देने से पहले बच्चे मुझे ये सलाह देने लगते थे कि अरे गूगल में देख लीजिए ना गूगल बता देगा साहब तब से मेरे दिमाग में एक बात यह गूंजती आई कि ये जनरेशन जो अब आ गई है हमारे सामने इसको हर चीज का जवाब गूगल में चाहिए और गूगल पे उसका विश्वास भी काफी है किसी के बारे में जानकारी हो किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो सब कुछ गूगल बता देता है तो हम कैसे बड़े हुए बिना गूगल के अब आपको उसका जिक्र सुनाता हूं साहब एक समय था जबकि हम लोग पढ़ा करते जानकारी इकट्ठा किया करते थे और वो जानकारी बांटा करते थे शेयर करते थे मैं आपको अपना एक उदाहरण बताता हूं कि मैंने शायद चार साल नौकरी ढूंढने में लगाए तो अब आप समझ सकते हैं कि चार साल की बेकारी का समय तो किसी भी नौजवान के लिए एक काफी संघर्षपूर्ण समय होता है जबकि उसको खुद से भी संघर्ष करना पड़ता है घर परिवार से भी संघर्ष करना पड़ता है और समाज से संघर्ष तो खैर जाहिर सी बात है करना ही पड़ता है तो साहब वो चार साल नौकरी ढूंढने में लगाए और उस जमाने में नौकरी ही करना एक ऑब्जेक्टिव था क्योंकि व्यापार करने की संभावना नहीं थी उसके लिए शायद पैसा भी नहीं था और इच्छा भी नहीं थी मतलब मोटिवेशन भी नहीं था कोई तो साहब अब नौकरी कहां ढूंढते थे और क्या ढूंढते थे तो नौकरी जो था वो वॉन्टेड कॉलम्स में ढूंढा करते थे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारा सोर्स हुआ करता था तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना वहां जाकर ढूंढना देखना उसके बाद उसी जमाने में एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज नाम का अखबार भी आने लगा तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी हर थर्सडे को निकलता था हर बृहस्पतिवार की शाम बस जो कि बृहस्पति को निकलता था तो बृहस्पति की शाम तक हमारे यहां पर आ पाता था यानी बनारस में तो साहब बृहस्पति की शाम को एम्प्लॉयमेंट न्यूज ढूंढने जाया करते थे वो लेकर आते थे उसमें से ढूंढते थे कुछ अप्लाई क्या करते थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तक की नौकरी ढूंढा करते थे और सपने हाँ सपने तो साहब आईएएस के ही देखते थे तो यूपीएससी के कितनी नौकरियों में अप्लाई किया पूछिए मत मेरे ख़्याल से पोस्टल ऑर्डर की काउंटर फॉयल अगर इक, इकट्ठी की होती तो शायद एक बक्सा काउंटर फॉयल इकट्ठी हो गई होती क्योंकि उस जमाने में हर नौकरी के लिए कुछ पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता था वो दो रुपये का चार रुपये का आठ रुपये का ऐसे पोस्टल ऑर्डर लगाने पड़ते थे अब साहब पोस्टल ऑर्डर की अधिकट्टी यानी कि जो काउंटर फॉल होती थी वो तो इकट्ठी करते नहीं थे मगर खैर अगर की होती तो शायद आज एक अटैची भर के तो होती हमारे पास और जैसा कि कहा जाता है कि बहुत सी पुरानी चीजें कुछ ना कुछ कीमत से आपको मतलब क्या बोलते हैं उनका एंटिक वैल्यू होता है तो शायद उसका कुछ एंटिक वैल्यू भी होता मगर चलिए कोई बात नहीं वो वक्त में निकल गया हमने साहब क्या शुरू किया कि हमने ये जानकारियाँ यानी कि जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निकला करती थी तो हमने साहब एक कॉपी बनाई और उस कॉपी में नोट किया करते थे कि, कि कौन सी नौकरी कब निकली उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस एड्रेस पे अप्लाई करना है वगैरह वगैरह ऐसा करके कई कॉलम्स बनाए और एक जिसे आज के जमाने में एक्सेल शीट कहते हैं एक्सेल की एक वर्कशीट बना सकते हैं उसी तरह की वर्कशीट हमने अपने हाथों से अपनी कॉपी पर बनाई और हम क्या करते थे कि उस जानकारी को शेयर करते थे अपने हमारे साथ तो बेकारों के साथ तो बहुत से बेकार दोस्त आ जाते हैं ना वो आपने गाना सुना है ना क्या ये बम्बई मेरी जान और उसमें वो कहता है कि यहाँ बेकारों के कई नाम हैं तो वो बेकारों के कई नाम यहाँ पर मैं आपको ये बता दू कि बेकार बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाते हैं तो साहब वो बेकारों के उस संगठन में हम जो थे वो एक तरह से समझिए कि गूगल हो गए थे नौकरी के मामले में यानी किसी को यदि पूछना होता था कि भाई वो फलानी वैकेंसी निकली है क्या तो हम अपनी कॉपी देख के बता देते थे कि हाँ साहब फलानी तारीख को निकली थी और ये उसकी लास्ट डेट है साहब इस तरह की जानकारी रखा करते थे अच्छा उस जमाने में एक और शौक था वो शौक था तरह तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहने का ये तो नौकरी की बात हुई मगर चूंकि पढ़ाई लिखाई करते थे तो बहुत सी इकट्ठी किया करते थे जैसे आपको बताएं कि लोगों से अक्सर पूछने के लिए हमने एक बड़ा बढ़िया सवाल ढूंढ रखा था वो सवाल था कि साहब पियत्रा दुरा क्या होता है यह बताइए भैया पियत्रा दुरा मैं आपको यह बता सकता हूं गारंटी के साथ उस समय के हमारे कोई दोस्त नहीं बता पाते थे आप जरूर ढूंढने लग गए ना फौरन नहीं नहीं ढूंढिए मत अभी मुझे पता है कि आप जानते होंगे और आप जैसे आ, क्या बोलते हैं उसको मैं कहूं ज्ञानी लोगों को तो पता होगा ही कि पियतरा दुरा क्या होता है मगर उस जमाने में हमारा पियत्रा दुरा जो था वो इतना टिपिकल क्वेश्चन हो गया था कि जिन दोस्तों को हमने उसके बारे में बता दिया था वो बड़े हंस हंस के लोगों के शक्ने देखा करते थे। देख भाई क्या सवाल पूछा है खैर उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा रखा करते थे और वो सवाल जब लोगों से पूछते थे तो हमारे ज्ञान का मतलब क्या बोलते हैं उसको डंका बजने लगता था लोग ये कहते थे साहब फलाने यानी रवि साहब को बहुत जानकारी वो जानकारी क्या थी वो तो हम ही जानते हैं और हमारे एग्जाम के जो रिजल्ट्स आए वो हमें बता रहे हैं कि हमारी क्या जानकारी थी जानकारी तो कुछ बेकार थी कुछ नहीं थी मगर हाँ आपको बड़ा संतोष मिलता था तो साहब मैं बता ये रहा था कि एक जमाना वो था जबकि हम लोग अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे इधर से कोई इन्फॉर्मेशन उधर से कोई इन्फॉर्मेशन लोग अक्सर कहते हैं ना कि आदमी का दिमाग जो है वो भयंकर कितने गीगाबाइट, टेराबाइट क्या क्या बाइट्स हैं उसके अंदर और उसमें वो इन्फॉर्मेशन रखी रहती है अब सवाल यह है कि वो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए रख लिया आपने अगर आप वक्त बे उसको निकाल ना पाए यानी आप उसको जब ज़रूरत हुई तब आप उसको नहीं निकाल पाए तो तो फिर आपका ये कंप्यूटर जो है किसी काम का नहीं मगर साहब हम आपको बताएं हम वो जानकारी निकाल जरूर लेते थे खैर जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तरह तरह की जानकारियां जो थी वो भी मतलब क्या कहें हम उसको जानकारियों का स्टाइल बदलने लगा पहले जैसे नौकरियाँ की जानकारी रखते थे उसके बाद कुछ और चीज़ों की जानकारी रखने लगे <laughs> नहीं नहीं आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कहना चाहते हैं मगर हाँ साहब किसी के स्कूटर का नंबर किसी के घर का नंबर किसी की गली और इस तरह की चीज़ें वो सब भी जानकारी इकट्ठी करने लगे और कौन किस वक्त किस टाइम पर अपने दरवाजे पर दिखता है या दिखती है या खिड़की हाँ हाँ खिड़कियों पर भी साहब नज़रें रखते थे खिड़की बालकनी ये सब चीज़ों पर नज़रें रखी जाती थी तो साहब ये जानकारियां रखने लगे हाँ ये जानकारी भी शेयर करते थे हम ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करते थे शेयर करते थे अरे आखिरकार हम कितना इस्तेमाल कर सकते थे तो ये था उसके बाद बहुत से लोगों के रहस्य राज वो जानकारियां इकट्ठी होने लगी चलिए साहब वो भी अपने दिल में दफन करके बैठ गए दफन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मुर्दे उखाड़े नहीं जाते थे वो मुर्दे बाहर नहीं निकलते थे वो बस अंदर ही दफन हो जाते थे एक बार जब गए अंदर अंदर तो ही दफन हो गए अच्छा तो अब मेरा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि आखिरकार हम लोगों के अंदर यह क्षमता थी और मैं ये समझता हूं कि धीरे धीरे करके हमने अपनी उस कला को यानी कि वो जो ताकत थी साहब हम जानकारी इकट्ठी कर लेते थे और उस जानकारी को बांट सकते थे बांट देते थे वो कहा चली गई उसका हमने क्या किया वो जानकारी हम अभी भी रख सकते रखते हैं क्या या अभी हमने भी छोड़ दिया हम भी उस नई जनरेशन में से आ गए हैं कि जो गूगल से पूछ लेगा तो अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूं आपके बारे में तो आप जानते हैं मैं अपने बारे में बताता हूं साहब धीरे धीरे करके मैं तकरीबन आज से 20-22 साल पहले एक ऐसी जगह पोस्ट हुआ जहां पर कि मतलब नौकरी के दौरान आपको बता रहा हूं ऐसी जगह पोस्ट हुआ जहा पदेन मैं थोड़ा ऊंचे स्थल पर था मगर धनराशि के हिसाब से बड़े मामूली स्तर पे था तो नतीजा क्या होता था कि मैं बड़े आदमियों से तो मिलता था यानी कि जो संपन्न लोग थे उनसे मेरी भेंट मुलाकात हुआ करती थी मगर जो जितने पैसे वो खर्च कर सकते थे उतने पैसे खर्च करने की मेरी औकात नहीं थी और मैं ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था कि साहब मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो अब कैसे आप उन लोगों का मुकाबला करें कैसे आप उनके साथ आमने सामने बात करें तो इसका एक आपको उदाहरण देता उस जमाने में अब ये मैं विदेश की बात बता रहा हूं मैं वहां पर था तो वहां पर हिंदी फिल्में जो रिलीज होती थी ये बात अब समझिए तकरीबन 2000 की है मतलब 2000 जीरो वहां टू 2000 2001 2002 इन सबों में जब हिंदी फिल्में नई रिलीज होती थी तो उनके वीडियो यानी पायरेटेड वीडियो डिस्क क्या बोलते हैं उसको हाँ वीडियो डिस्क ही बोलते हैं शायद वीडियो डिस्क बाजार में आ जाते थे और वो बाजार कौन सा था वो बाजार था वो सिंगापुर और हांगकांग के बाजार में तो हमारे वो जो मित्र लोग थे यानी तथा कथित मित्र जिनके साथ हम संपर्क में रहते थे वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे साहब वहाँ से आप कभी कोई सिंगापुर जाता था कोई हांगकॉन्ग जाता था और वो वहाँ से वो वीडियो डिस्क वीसीडी सी डी थे वो जो डीवीडी या वीसीडी जो आती थी वो भारतीय कम्युनिटी में घूमती थी हमारे पास अब तो डी प्लेयर भी नहीं था तो अब हमारे पास तो वो आने का चांस नहीं था मगर होता ये था कि हर तीन चार दिनों के बाद उसकी चर्चा शुरू हो जाती थी कोई पूछता था भाई आपने वो देखी कभी, खुशी, कभी गम साहब हमारे पास इसका कोई जवाब तो होता नहीं था गोविंदा भाई साहब की बड़ी नई नई फिल्में उस जमाने में आया करती थी हर एक महीने में एक फिल्म आ जाती थी लोग गोविंदा की फिल्मों की चर्चा करते थे तो हमने भैया एक रास्ता तो ये ढूंढ लिया कि साहब हमें गोविंदा पसंद नहीं है चलिए कोई बात नहीं भैया आप गोविंदा की फिल्में नहीं देखिए मगर भाई अमिताभ बच्चन तो आपको पसंद होंगे शाहरुख खान तो आपको पसंद होंगे आप उनकी फिल्मों की बात करिए हमने साहब क्या शुरू किया हम भैया उस वक्त कंप्यूटर बाबा तो थे गूगल बाबा मुझे याद नहीं है कि गूगल बाबा ऐसे थे कि नहीं थे मगर उस जमाने में रिव्यू पढ़ने को आपको मिल जाते थे हम भैया क्या करते थे कि जैसे ही मतलब शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को जो फिल्म रिलीज होती थी हम उसका रिव्यू पढ़ लेते थे शुक्रवार की शाम तक और शनिवार को जब हम उन तथा कथित मित्रों से मिलते थे तो हमारे पास उस कहानी का उस फिल्म का न सिर्फ रिव्यू होता था बल्कि कहानी भी होती थी ऑब्वियसली एंड तो हमें पता नहीं होता था मगर हम एंड का अंदाज़ा लगा लेते थे और साहब हम उस फिल्म के बारे में चर्चा करते थे इसी प्रकार से बहुत सी किताबों के बारे में हमने रिव्यू इकट्ठे कर, कर लिए तो हम वहां पर अपना ज्ञान जो था वो किताबों के सहारे भी बघाया करते थे मुझे मालूम है कि हमारे बहुत से मित्र ऐसा करते होंगे मगर मैं आपको अपनी बात मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब जिसे बोलते ना कि मैं कन्फेस कर रहा हूं मैं आपको कन्फेशन बता रहा हूं कि किताबें पढ़ने की न तो मेरे पास फुर्सत थी और ना उतनी सारी किताबें खरीदने की हिम्मत थी मेरा शौक ही पढ़ने का यार वो अंग्रेजी नोवेल में जेम्स हेडली चेस टाइप की नोवेल तो पढ़ सकता हूँ मगर अब आप कहिए कि साहब मैं वो क्या बोलते हैं यार उसको मुझे अच्छी किताबों के तो नाम भी नहीं याद है मान लीजिए लियो टोल्स की किताबें हों या मार्क ट्वेन की कोई बड़ी भारी किताब हो या अमेरिकन ऑथर्स वो पाबलो को जो भी है वो सब उनकी किताबें हों मैं भैया वो पढ़ नहीं पाता जब नहीं पढ़ पाता हूं तो उसका नतीजा क्या होता है उस रिव्यू को लगा दीजिए रिव्यू में आपको अच्छे रिव्यू बुरे रिव्यू सब मिलते हैं मगर किताब की बात तो आपको पता ही चल जाती है। आप रिव्यू अपनी मर्जी से जो कर दीजिए सॉरी तो साब वो कर देता था तो मैंने भैया कंप्यूटर बाबा की मदद वहां से लेनी शुरू कर दी अब होते होते हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब मैं किताबें पढ़ने का मतलब किताबें पढ़ता हूं मगर अब चूंकि लोगों से ज्यादा बातचीत होती नहीं तो इसलिए अब कहीं पर भी आपको अपने अपना ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं पड़ती मैं ऐसा ही कहता हूं मैं यही समझ सकता हूं बहुत सी जगहों पर मैं ट्रेवल के वो देख लिया करता था किताबें पढ़ लिया करता उसके चलते बहुत सी जगहों की जानकारी इकट्ठी हो गई वो भी भैया ज्ञान बघाड़ने के काम आती थी उसमें आप अपना ज्ञान बघाड़ लीजिए बता दीजिए साहब फलानी जगह पे हमने ये देखा हाँ, हाँ हमें भी पता है कि वो फलाना जगह ऐसा होता है हमारे साहब एक हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी थे बैंक में ही उनके पास तो मैंने देखा कि उस जमाने में इतनी जानकारी थी इतनी इतने विषयों पर जानकारी थी कि हमें समझ नहीं आता था कि इस सब जानकारी का इस्तेमाल कहां होता होगा मसलन हमने पहली बार उन्हीं के मुंह से बुरकीना फासो नाम की जगह का नाम सुना हमें लगा कि ये इन्होंने अपने मनमर्जी से कोई नाम बना लिया अरे साहब हमें बहुत सालों बाद पता चला कि ये वास्तव में कोई जगह है और अफ्रीका में है ईस्ट अफ्रीका में कहीं पर ये जगह है और वो भी तब पता चला जब एक दोस्त जो विदेश सेवा में काम करते थे उनकी वहां पोस्टिंग हुई हमें यार हमें लगा कि हम बेकार ही उन बेचारों को इतने सालों तक हम समझते रहे कि ये बड़े कलाकार आदमी हैं जो अपने मन से ऐसे नाम बना लेते हैं हैं अब हम, अब साहब हम वो इतने वरिष्ठ हम उनसे उस वक्त भी सवाल नहीं कर सकते थे और आज तो खैर वरिष्ठों में वो आयु में भी वरिष्ठ हो गए तो उनसे अब तो और भी नहीं पूछ सकते मगर खैर साहब मुझे आज भी याद है कि वो और हमारे एक सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी थी महिला वो लोग बैठ करके वो जो महिलाओं के सैंडल होते हैं ना उसके क्या बोलते हैं उसको हील उसकी हील की लंबाई पर चर्चा करते थे यानी वो भी एक ज्ञान का विषय था वो उस जमाने में वो क्या इंग्लैंड की राजकुमार की पत्नी हुआ करती थी डायना जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे मगर डायना के फैशन के बारे में चर्चाएं होती थी हम सोचते थे यार कि इन लोगों को कितनी जानकारी है अच्छा हम इत्तेफाक से भाई वो सब जानकारी नहीं इकट्ठी कर, कर पाते थे मगर आज आपको बताते हैं आज हमारी बेटियां पत्नी तो नहीं कहूंगा बेटियां कभी कभार फैशन की चर्चा करती हैं और जब वो फैशन की चर्चा करती हैं तो हम अपनी मतलब इग्नोरेंस जाहिर करते हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप को इतने ही आप इग्नोरेंट हैं तो आप गूगल में देख क्यों नहीं लेते हम लोग से बात करने से पहले हमने सोचा यार कि ये कोई कोई देखने वाली चीज है मतलब इंटरेस्टिंग बात हो तो हम देखें भी उन्होंने कहा कि अरे कम से कम आप गूगल में देख लेंगे तो आपको पता तो चलेगा अब सब सवाल यह है कि पता चलने से फायदा क्या होगा तो यार अब उनका कहना यह है कि हर चीज में फायदे नुकसान का क्या जिक्र हाँ बात तो सही है हर चीज में फायदे नुकसान का क्या जिक्र मगर साहब हम गूगल में उतना विश्वास करते भी नहीं क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि गूगल बाबा ने कोई जानकारी दी तो गूगल बाबा जो है वो जानकारियों का भंडार है अब उसमें आप अपनी पसंद की जानकारी ढूंढ लीजिए जो आपको पसंद आए क्योंकि वो किसी भी चीज के दोनों पक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं अच्छे भी और बुरे भी तो इसका मुझे पता ऐसे चला कि एक बार हमने किसी के बारे में पूछा यानी कोई एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में पूछा गया तो उस पर हमने देखा कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आस्पेक्ट आपके सवाल पूछने के ढंग पे गूगल बाबा दोनों आस्पेक्ट्स पे जवाब दे रहे थे और दोनों में वो हां और मतलब हां का जवाब आ रहा था तो हमें समझ में आया कि गूगल बाबा जो है वो प्रश्न पूछने के स्टाइल पर आपको जवाब देते हैं और कभी कभार तो आप जिस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं वो उसके सजेशन भी आपको देते रहते हैं लोगों ने बताया साहब कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है यही रियल इंटेलिजेंस है कि आदमी को उसके मनमानी तरीके के जवाब दो अरे भाई अगर कोई आदमी हमेशा मजाकी करता है तो उसको मजाकिया जवाब दो कोई आदमी जो हमेशा सीरियस रहता है उसको आपने अगर जो एक मजाकिया जवाब दे दिया तो वो नाराज हो जाएगा तो सच बात तो यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है यही रियल इंटेलिजेंस है और जो हम तो ये देखा है साहब कार्यालय में ऑफिस में काम करते हुए भी हमको अच्छी तरह से याद है कि हमारे एक बॉस थे जिनसे कि हम बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए वो बहुत सीरियस आदमी थे आदमी सीरियस नहीं थे आदमी तो ठीक ही थे सीरियस नॉन सीरियस का मिक्सचर थे मगर हमारे समझने में गलती हुई हमने सोचा कि ये मजाक पसंद आदमी पुर मजाक जिसे कहते हैं वो है उन्होंने क्या किया भैया हमने एक बार ऐसे ही उन्होंने कोई मीटिंग चल रही थी वो बॉस थे हम नीचे दर्जे के कर्मचारी थे और उन्होंने कुछ सवाल पूछा हमने उसका मजाकिया लहजे में कुछ जवाब दे दिया अरे भैया उन्होंने उसी मीटिंग में हमारी खाल खींच ली हमको ऐसा झाड़ा वहीं पर कि हम घबरा गए यार हमें समझ नहीं आया कि ये क्या कर क्या रहे हैं और उन्होंने हमसे कहा कि मिस्टर रवि अगर आपने यही अपना रवैया अपनाए रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ रहना है या नहीं रहना है अरे यार उतनी छोटी सी बात पे मतलब वो मुझे हटाने को छोड़ने निकालने तैयार हो गए थे निकालना मतलब नौकरी से नहीं निकालना हम बैंक के नौकर थे नौकरी से कौन हमें निकाल सकता था मगर वो हमारे ट्रांसफर की बात करने लगे थे भैया हम चुप हो गए हमने कहा यार इनसे फालतू हमने कहा हमने अपने मन ही मन तय कर लिया कि इनसे अब तो बात ही नहीं करनी है मजाक मजाक जो भी हो हम बात ही नहीं करेंगे मगर खैर इत्तेफाक था कि वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं हैं जब बहुत बीमार हाल थे तो हम उनको देखने भी गए थे मगर खैर नहीं हम ये नहीं कह रहे कि हमारी वजह से उन्हें कुछ हुआ मगर हम साहब बहुत यही कह सकते हैं, बहुत अच्छा पाठ हमने उनसे बहुत बढ़िया लेसन हमने पा लिया कि भैया साहब साहब है उसके साथ कोई मजाक मत करो साहब आदमी नहीं होता है साहब साहब होता है साहब के साथ में आप अगर आदमियत करने लगे तो भैया फंस जाएंगे मुश्किल हो जाएगी आपके लिए खैर तो चलिए हम आपको ये बोलता हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की तो अगर हम इंटेलिजेंट होते ना तो हमने वो मजाक वाली बात नहीं कही होती मगर हमारे अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो कि देख के सीख रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो होता है कि वो देखती है और सीखती है तो वो देख के सीख रही थी हमारे अंदर सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और वहां पर चाहिए थी असली इंटेलिजेंस क्योंकि हमारे कोई और साथी जो थे जो कि उसी तरह के मजाकिया लहजे में अक्सर उनसे बात किया करते थे उन्होंने कोई बात नहीं की वैसी हमने कर दी तो भैया अब सवाल यह है कि गूगल बाबा में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनमें असली इंटेलिजेंस नहीं असली इंटेलिजेंस तो हमारे ही अंदर है चाहिए ऐसा कहें कि हमारे अंदर है ये तो गलत हो जाएगा हमारे अंदर होनी चाहिए तो साहब मैं तो आज भी यही समझता हूं कि चाहे गूगल बाबा की मदद लीजिए या जिसकी भी मदद लीजिए मगर अपने पास ज्ञान होना चाहिए हाँ हाँ ज्ञान मतलब जानकारी नॉलेज इंफॉर्मेशन वो होना चाहिए और गूगल बाबा का सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है और नहीं मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है अब जैसे देखिए एक अकस, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कैटाटोनिक अभी मैं एक कोई किताब पढ़ रहा था उसमें कैटाटोनिक की बात आ रही थी तो अब हमने कहीं कैटाटोनिक का मतलब ढूंढने की कोशिश की उसे में कहीं नजर आ गया कैटाटोनिया पता नहीं भैया कैटाटोनिया क्या चीज है अभी गूगल में देखेंगे तो पता चलेगा तो अब इस तरह की जानकारी ढूंढनी हो तो ढूंढ लीजिए उसमें हम ऐसा ही किसी बच्चे को वो बायोलॉजी क्या बॉटनी पढ़ा रहे थे तो उसमें कहीं पर नाम आया कुछ स्टोमेटा अब हमें याद था यार स्टोमेटा हमने पढ़ा है कहीं होता है मगर अब वो स्टोमेटा पत्तियों में ऊपर होता है नीचे होता है ये हमें याद नहीं था तो बच्चे ने हमसे कहा कि आप गूगल में देख लीजिए क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम उस बच्चे को बताना चाहते थे कि स्टोमेटा पत्तियों में कहा होता है तो साहब वो अब खैर ये सब इस तरह की बातें आपको हम इसलिए आज आपसे ये गूगल पे जानकारी की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि आज हम लोगों के पास मतलब हमारे जैसे लोगों के पास जानकारी तो है मगर हम लोग गूगल से कंपटीशन करने लगते हैं तो यार हमें नहीं लगता है कि गूगल से कंपटीशन की हमें कोई जरूरत है ना तो जरूरत है और सच बात यह है कि उस कंपटीशन में हार जीत का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गूगल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारे पास असली इंटेलिजेंस है आपसे एक बात बताएं आपसे आप पूछ लीजिए आप जरा ये सव, एक सवाल सोचिए माई वाइफ इज ब्यूटीफुल आपने सोचा आप यही बात बोल दीजिए पत्नी से अब यही माई वाइफ इज ब्यूटिफुल आप गूगल पे लिख के दे दीजिए वो क्या करेगा वो आपको गाने बताने लगेगा वो कुछ कहानियां बताने लगेगा उस पर जोक्स बताने लगेगा तो ये क्या हुआ अगर आप यही गाने जोक्स वगैरह वगैरह वगैरह अपनी पत्नी को बताने लगिए तो भाई साहब घरेलू शांति खतरे में पड़ जाएगी मत करिए वो सब अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करिए मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं मैं आपको यह बता रहा हूं कि मेरा ऐसा विचार है तो चलिए साहब आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे और भैया ये ज्ञान की ज्योति है इसको जलाते रहिए बढ़ाते रहिए और एक दीप से दूसरा दीप जलाइए मतलब जितना ज्ञान इधर उधर से मिल सके उसको बटोरते रहिए तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे हाँ आपके साथ आभार व्यक्त कर दें कि आपने इतना समय दिया अपना और बाय बाय गुड डे आशा टू ममता रूठी छूट गया है किनारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा दीप दया का चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से जोत जलाते चलो ज्योति से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाती चलू